करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग ट्रेड पे बातें करते हैं ताकि आपको उस ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और आप अपने करियर में एनहांस कर सकें आप अपने करियर को अच्छा बना सकें ऐसी लक्ष्य को लेकर हमने इस एपिसोड को शुरू किया है इस शो को शुरू किया है जिसमें हम लोग विशेष एक्सपर्ट से बातें कराते हैं या एक्सपर्ट से हम बातें करते हैं तो आइए आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष योगेंद्र जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और एक इंजीनियर हैं और बहुत समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और वर्तमान में ब्रह्मा कुमारी का जो सोलर प्रोजेक्ट है उसमें अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं तो जिसमें वो एज ए मार्केटिंग और फिर जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं और जो भी चीज़ें चाहिए उन सभी चीज़ों की देख करते हैं और उसको सही तरीके से नियोजन करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं तो आप सभी की तरफ से योगेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार जी और थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी शुक्रिया कैसे हैं आप बहुत बढ़िया बहुत अच्छे <laughs> जी योगेंद्र जी मैं जानना चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोता मित्र जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ख़ास हमारे विद्यार्थी मित्र आपकी आवाज़ से रूबरू होंगे तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ ख़ास बातें अपना परिवार के बारे में और अपनी कुछ ख़ास इंट्रोडक्शन हमारे श्रोता मित्रों को जरूर दें जी तो जैसे कि आपने बताया नाम योगेंद्र है आ, रहने वाले वैसे महाराष्ट्र से है लातुर से अच्छा लातुर से बिल्कुल और महाराष्ट्र में लातुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे पढ़ाई के लिए फेमस है वहाँ का लातूर पैटर्न जैसे <laughs> राजस्थान में कोटा का पैटर्न है जी, वैसे महाराष्ट्र में लातूर पैटर्न कहा जाता है तो वो इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ का टेंथ और ट्वेल्थ अच्छे स्टेट टॉप रैंकिंग से आते हैं नहीं, नहीं, नहीं। तो पूरे स्टेट से स्टूडेंट्स वहाँ पर आते हैं टेंथ और ट्वेल्थ पढ़ाई पढ़ने के लिए तो ऐसे बैकग्राउंड से हम आए हैं तो क्योंकि हम वहाँ से आए तो हमारी टेंथ और ट्वेल्थ पढ़ाई अच्छी हो गई और फिर हम आगे इंजीनियरिंग में लग गए इसलिए सिविल इंजीनियरिंग हमने चूज किया और उसके बाद फिर मैनेजमेंट किया अच्छा एमबीए बी ए किया बट एमबीए और टेक्निकल एमबीए किया कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं अच्छा अच्छा अच्छा जी फिर उसमें हमारा प्लेसमेंट हो गया और हम ऑयल एंड गैस कंपनी जो रिफाइनरीज वगैरह बनाती है उस कंपनी में लग गए फिर आगे हमने सात आठ साल जॉब किया विदेशों में जॉब किया चार पांच देश जॉब के संदर्भ में घूमना हुआ और फिर 2010 में एंड ऑफ 2010, हम यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी में इंडिया वन सोलर थर्मल पावर प्लांट जो शुरुआत हुई थी तब तब हम यहाँ आके ज्वाइन हुए और तब से हम यहीं कार्यरत हैं <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता मित्रों को और खास विद्यार्थी मित्रों को अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से आपकी जर्नी शुरू हुई और पैसे से आप एक इंजीनियरिंग के रूप में काम करते रहे और टेक्निकल एमबीए का जो कोर्स है वो भी आपने किया और उसके बाद अलग अलग देश विदेश में आपने विशेष सेवाएँ भी की हैं और उसके बाद वर्तमान समय में आप स्परिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्माकुमारी में अपनी सेवा दे रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग बातें कर रहे हैं करियर इन इंजीनियरिंग के बारे में तो इंजीनियरिंग ये जो शब्द है इसके साथ आप क्या सोचते हैं आपको कैसे रखते हैं उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे जी जब इंजीनियरिंग हम बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे डिसिप्लिन है हु. जैसे सिविल है मैकेल है इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रॉनिक्स है इंस्ट्रोमेंटेशन है इंटरनेट है नेटवर्किंग तो सॉफ्टवेयर है तो ये बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं हम्म हम्म तो उसमें बेसिक डिसिप्लिन जो है वो सिविल और मैकेनिकल कही जाती है हम्म हम्म हु हम्म तो जैसे शुरू में जब इंजीनियरिंग शुरू हुई थी तो बेसिक डिसिप्लिन से ही शुरू हुई थी सिविल एंड मैकेनिकल हम्म उसके बाद बाकी के सारे डिसिप्लिन इवल होते गए तो इंजीनियरिंग माना बेसिक डिसिप्लिन प्लस इवोल्व डिसिप्लिन ऐसे इसका स्वरूप बनता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को ये तो समझ में आ रहा है कि इंजीनियरिंग में अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं जिसके बारे में आपने बताया सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक और भी अलग अलग चीज़ें आज के समय में आ गई हैं जिसके बारे में आप जानते भी होंगे और इंजीनियरिंग की शब्द को जोड़ा जाता है या इस शब्द को देखते हैं तो इसमें जैसे शुरुआत में आपने कहा काफ़ी डिसिप्लिन जो है रहना पड़ता है हर चीज़ को जो है गहराई से समझना पड़ता है क्योंकि किसी एक मुद्दे को लेकर हम लोग उसमें डीप में चले जाते हैं और फिर किसी एक नए आयाम को छूने की कोशिश करते हैं तो इसीलिए इसको इंजीनियरिंग कहा जाता है जिसके चारों ही पहलुओं को जिसके चारों ही दिशाओं को देख कर, किसी एक प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से हम लो, आ, लोगों के बीच में रखते हैं ताकि किसी का सवाल हो तो उस सवाल का जवाब भी हम उन्हें ठीक तरीके से दे पाते हैं जब हम अगर अच्छी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया है और लोगों के बीच में लोगों के फ़ायदे के लिए कुछ किया हुआ है तो आई अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि जैसे आपका इस फील्ड में कैसे आना हो बाय लक या बाय चांस या फिर आपने इसके बारे में किसी से जानकारी ली थी जैसे मैंने बताया कि हम जो बैकग्राउंड से आए हैं लातुर पैटर्न से वहाँ दो ही चीज़ें विद्यार्थी लोग टारगेट करते हैं एक तो इंजीनियरिंग और दूसरा मेडिसिन <laughs> या तो वो सोचते हैं डॉक्टर बने या इंजीनियर बने हमारे भी ऐसे दोनों ऑप्शन ओपन थे बट आ, मुझे इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन था तो भले ही हमने दोनों तरफ नंबर लगा था बट हमने इंजीनियरिंग चूज किया अच्छा अच्छा क्योंकि मुझे चैलेंज पसंद है मेडिसिन में ये होता है एक रूटीन बन जाता है आप स्पेशलाइजेशन करके एक जगह जाते हैं फिर उसका ही आपको उसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में आपको कार्यरत रहना पड़ता है हम्म हम्म मगर इंजीनियरिंग का ऐसे नहीं है हम्म इंजीनियरिंग के बहुत पहलू है बहुत आयाम है और उसमें चैलेंजेस वो सब बहुत अच्छा है हम्म हम्म तो एक निर्माण का कार्य करने के इसमें जो सेटिसफेक्शन रहता है वो मुझे ज़्यादा खींचता था नहीं, नहीं, नहीं। और मुझे ये लगता था कि हर समय में नया नया कुछ क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी करते रहूं <laughs> तो इसलिए फिर मैंने इंजीनियरिंग चूज़ किया जी जी जी और उसमें भी सिविल इंजीनियरिंग इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड उसी हिसाब से था हम्म हम्म तो आगे चल के सिविल इंजीनियरिंग काम में आ सकता था इसलिए हमने सिविल इंजीनियरिंग चूज़ किया हुँ, हुँ, हुँ. चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका इस फील्ड में आना हुआ और जब हम लोग सोच लेते हैं कि हमें इस फील्ड में कुछ करना है तो नेचुरली वो आपकी पूरी जो ताकत है पूरी जो क्षमता है आप उसमें लगाते हैं और जब आपका खुद का रुचि रहता है तो वो चीज़ें बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से हम लोग कर पाते हैं और जहाँ इस बात को लेकर कई बार होता है कि माता पिता का प्रेशर होता है या फिर किसी और चीज़ से हम लोग आकर्षित हो जाते हैं तो तब हमारा जो है थोड़ा सा संघर्ष लगता है कि हमें किस फील्ड में जाना है तो वहाँ पर दुविधा होती है अगर दुविधा में कोई चीज़ चुन भी लेते हैं है। तो उसमें पूरी क्षमता हमारी नहीं, नहीं लगती, लगती है, है। इसीलिए हमें जो है अपने अंतर मन की बातें ही सुननी है और जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं जिसमें हम रुचि रखते हैं उसी फील्ड को चुनें और उसी में एक्सेल करें तो आपको जो है अपने जीवन में एक खुशी एक आनंद हमेशा मिल जाता है क्योंकि एक सेटिफैक्श की बात जब हम लोग करते हैं करियर के साथ साथ हमारा सेटिसफैक्शन भी जुड़ा हुआ है अगर लाइफ टाइम के लिए एक डिसीशन होता है कई बीच में आप ऑप्शन नहीं ले सकते कि बैच चेंज ऑफ करने के लिए उस समय तो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है एनर्जी वेस्ट हो जाता है और काफ़ी गैप पड़ने की वजह से आप चेंज ओवर करने में भी आपको दिक्कत हो जाती है तो इसीलिए शुरुआत में ही आप अगर अपना टारगेट अपना लक्ष्य क्लियर रखते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से ये चीज़ें कर पाते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर वापस बात करते हैं योगेंद्र जी से इसी विषय पर करियर इन इंजीनियरिंग के बारे में आप सुना है रेडियोम नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कराते रहो करते चलो सबका भला जीवन के जीने की हैं कला के जीने ने I'm not a saint. के जीने किए है कला करते चलो सबका भला जीवन के जीने किए है कला करते चलो नमस्ते ओम शांति मैं हूँ हरीश मोयाल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 करियर इन इंजीनियरिंग के बारे में बातें कर रहे हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल ये सारी चीज़ें इसके पहलू है इसमें किसी भी फील्ड में आप एक्सेल कर सकते हैं जिस फील्ड में आपको बहुत अच्छा लगता है जो भी आपको जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है तो आप सिविल में चले जा सकते हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें आपको बनाने का इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे लाइट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको करना अच्छा लगता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक में जा सकते हैं तो आपकी रुचि के अनुसार आप चीज़ें जो है आप इस फील्ड को चुन सकते हैं तो आइए फिर से एक बार योगेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग जब भी इस करियर uh, की बात आती है तो कहीं कही ना कहीं एक जो है एक शॉर्ट टाइम में हम लोग को डिसीजन लेना पड़ता है क्योंकि 10वीं या 12वीं होने के बाद हमारे यहाँ होते हैं कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स या फिर टेक्निकल फील्ड में हम लोग जाएं तो ऐसे में हमें किस तरह से अपना जो चॉइस uh, है वो लेना चाहिए आपको क्या लगता है कि आपने किस तरह से डिसीजन दिया मैं तो ये समझता हूँ कि स्टूडेंट को दसवीं बारहवीं तक रुकना नहीं चाहिए हा, उससे हा, हा, पहले ही सोच लेना चाहिए अच्छा <laughs> उससे पहले हम इस हिसाब से सोच सकते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है बचपन से ही हम अपने आप को ऑब्जर्व करें हम अपने आप को देखें और मैं इसके साथ ये भी रेकमेंड करूंगा, अपने आप को देखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है मेडिटेशन हम जब साधना करते हैं अपने आप साइलेंस में बैठते हैं तो हम अपने आप से एक संबंध जोड़ सकते हैं और उस संबंध में अपने आप से बातें करें कि मेरी विशेषताएं क्या है नहीं, नहीं। एक मैनेजमेंट में एक सिखाते हैं उसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस स्वॉट मना एस डब्ल्यू ओ टी एस मना स्ट्रेंथ्स मेरी क्या स्ट्रेंथ है मेरी, मेरी क्या ताकत है, है। ताकत है डब्ल्यू मना वीकनेसनेस weakness. मेरी क्या कमजोरियाँ हैं <laughs> वो माना अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने क्या क्या उपलब्ध संधियाँ उपलब्ध है जी. और टी माना थ्रेट्स मुझसे किन मुझे किन किन बातों से खतरा है खतरा अच्छा <laughs> तो हर कोई अगर बचपन में ही अपना SWOT एनालिसिस कर ले आ, कि माना मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है वीकनेस क्या है अपॉर्चुनिटीज क्या है थ्रेट्स क्या है तो आदमी को अपनी दिशा अपने आप मिल जाएगी नहीं। नहीं। जैसे हम देखते हैं कोई बच्चे बचपन से ही निर्माण कार्य में रहते हैं या गाड़ियों का चीज़ें खोलना, खोलना फिर करना, फिट करना हाँ। फिर किसी किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स में शौक़ होता है तो जैसे मैंने पहले बताया कि सिविल और मैकेनिकल ये बेसिक ब्रांच है तो किसी को निर्माण कार्य में शौक होता है किसी को जिज्ञासा होती है इसमें मैं खोल के देखूँ क्या है कैसे है उसको कैसे बनाया है तो जिसको बचपन से ही ऐसे जिनके टेंडेंसीज है नहीं, नहीं, तो उनको क्लियर होता है कि मुझे इंजीनियरिंग या डिज़ाइन फील्ड में आगे बढ़ना है फिर बाकी के जो डिसप्लिन है वो वैल्यू एडिशन है जैसे इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रॉनिक्स है सॉफ्टवेयर है इंटरनेट है नेटवर्किंग तो ये सब वैल्यू एडिशन वाले डिसिप्लिन हैं जिसका ऐसे दिमाग है वो उसमें भी और आगे बढ़ के स्पेशलाइजेशन कर सकता है इसको स्पेशली बोलते हैं कि एनालिटिकल माइंड बोलते हैं मतलब हर चीज़ को एनालिज करना हर चीज़ को खोल के देखना जिज्ञासा <laughs> तो जिसकी बचपन से ही ऐसी जिज्ञासा वाला वृत्ति है स्वभाव है तो उसको जरूर इंजीनियरिंग में जाना चाहिए नहीं, नहीं। भले आपको अभी मार्क्स कम पड़ रहे हो बट आप हिम्मत रख के स्पेशली मैथ्स फील्ड में आप अच्छा करेंगे आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो आपका वही डायरेक्शन होता हो है।, है।, है सही बात है योगेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया है कि करियर चूज़ करने के लिए हमें किस तरह का जो है सोच विचार रखना चाहिए या हमारी जो आदतें हैं या हमारे जो हॉबीज़ हैं उसके साथ भी हमारा करियर का जो अंश है वो जुड़ा हुआ रहता है तो हमें इन सारी बातों को देखकर या अगर बच्चा खुद डिसीशन नहीं ले पा रहा है तो माता पिता उसकी आदतों को उसकी बातों को उसके नेचर को देख उसके रिपोर्ट्स को देखकर या मार्क किसमें ज़्यादा है उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके एक जैसे कि एक अजम्पशन कर सकते हैं कि बच्चे का जो है किस तरफ ज़्यादा रुझान है और तो पेरेंट्स पेरेंट्स भी बच्चों को साथ में रख के वह शॉट एनालिसिस करवा करवा सकते, सकते हैं, हैं।, हैं।, तो उससे, हैं। तो भी उससे भी उससे भी अच्छा हो कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनेगी पेरेंट्स को भी पता चला मेरा बच्चा क्या कर सकता, क्या कर सकता है, है क्या नहीं कर सकता है इसलिए अनवॉन्टेड उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालें क्योंकि तो पेरेंट्स भी कई बार होता है कि माता पिता प्रेशर डालते हैं बच्चे पे चलो डॉक्टरी बन जाओ ही घर में कोई डॉक्टर नहीं आप डॉक्टर बनो अपेक्षा एक अलग बात है और बच्चा हमारा क्या इंटरेस्ट रखता है उससे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं वो ये एनालिसिस ये करने से उनको भी क्लियर हो जाएगा कि हम कितना उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता गता हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो उन्हें भी अगर कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है ऐसा अगर आप सोच रहे हैं और थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो ऐसे में आप अपने माता पिता का सहयोग लेके या आजकल काउंसिलिंग सेंटर्स भी है वहाँ पर भी आप अपने टीचर या वहाँ पर किसी ऐसे असिस्ट व्यक्ति को सा व्यक्ति के साथ जुड़ आप बातें कर सकते हैं और सारी चीज़ें जब हम लोग बातें करेंगे तो अपने आप ही वो निकल के सामने आएगा कि किस फील्ड में आपको जाना है किस फील्ड में आपकी रुचि है किस फील्ड में आपकी ताकत ज़्यादा है तो जब हम लोग ये चीज़ें शॉर्ट एनालिसिस जैसे योगेंद्र जी ने बताया उसको अगर कर लेते हैं तो एक सही दिशा में हम लोग पहुँच सकते हैं अदरवाइज़ प्रेशर के कारण हम किसी भी फील्ड को चुन लेते हैं तो बाद में कई बार हमें पास आउट होने में भी मुश्किलें होती हैं और फिर करियर बनाने में दिक्कतें आ जाती हैं और तो, सबसे बड़ा समाधान है सेटिस्फैक्शन होना चाहिए आप जो भी करें कोई भी काम करें कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है इसमें आप सेटिस्फैक्शन है तो आपको ज़िंदगी भर सुख शांति हमें मिल सकती है मगर आप ऐसा करियर चूज़ किया जिसमें आपको सेटिसफैक्शन ही नहीं है भले पैसा है उसमें हाँ हाँ इज्जत है पैसा है सब है बट सेटिसफैक्शन नहीं है नहीं तो, तो वो भी खुशी नहीं मिलेगी आपको शांति खुशी सही बात है, है। तो वही एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छा किया है लेकिन आपके हिसाब से आप जिन लोगों को आपने जाना समझा उनकी कुछ बातें बताइए थोड़ा सा इसमें हमने देखा जैसे ही हमने इंजीनियरिंग फील्ड में प्रवेश किया नहीं, नहीं, तो सबसे पहले तो हम टीचर्स को देखते हैं हम नहीं, नहीं, जो पढ़ाने वाले हैं जी, जी, तो जैसे मैं मेरे मैंने जिस कॉलेज से पास आउट किया वो गवर्नमेंट कॉलेज पूना का है जिसमें सर विश्वेश्वरैया ने भी पढ़ाई की वहाँ से वो पास आउट निकले और हम जानते हैं सर विश्वेश्वरैया ने कितने बड़े बड़े काम किए ऐसे समय में जबकि हमको कंप्यूटर या ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं थी डिज़ाइन की उन्होंने वैसे समय में ऐसी ऐसी चीज़ों को डिज़ाइन करके हमारे सामने जो नमूना पेश किया है तो ऐसे ऐसे हमारे सामने एग्जांपल्स रहे हैं जिनको हम सामने रख के आगे बढ़ते गए हैं तो बहुत सारे साइंटिस्ट के अभी हम सुनते हैं कहानी जो भले स्कूल में कम ग्रेड्स मिलते थे बट उनका दिमाग तेज था जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है अल्बर्ट आइंस्टाइन का जी जी उनको तो स्कूल से निकाला गया था <laughs> बचपन में ही क्योंकि टीचर्स समझ नहीं पाए थे कि उनके दिमाग की क्या कैपेसिटी है कैपेसिटी बट उनको अब उनके माताजी ने पढ़ाया और वो देखो आज ऐसे ऐसे थेरीज का निर्माण किया है उन्होंने और ऐसे ज़माने में ऐसे टाइम पर जबकि मतलब इतना साइंस प्रगति नहीं था तो आज भी उन सिद्धांतों को लेके आज की साइंस आज की इंजीनियरिंग आगे बढ़ रही है तो हमें अपने आप को समझना और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है ये समझ और कॉन्फिडेंस से हिम्मत से आगे आगे बढ़े तो हम अपने इंटरेस्टिंग फील्ड में आगे बढ़ के ज़रूर ही समाज का और पूरे विश्व का उद्धार, उद्धार करने में मदद सकते। कर सकते हैं जी बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स आपने दिए अल्बर्ट आइंस्टाइन का और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर आप देखेंगे पढ़ाई के क्षेत्र में उतना उन्होंने एक्सेल नहीं किया लेकिन अपने टैलेंट के आधार पे पूरी दुनिया को एक एहसास कराया कि व्यक्तित्व क्या है और किस तरह से आप अपने विचारों के साथ या अपने कार्य के लिए कितने समर्पित हैं और वो कितने लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेक्निकल चीज़ें वो आपने सिद्ध किया तो आइए आप जाते जाते मैं ये कहूँगा कि इंजीनियरिंग फील्ड में समझो चलिए सब कुछ हो गया अब हमने एडमिशन ले लिया है <laughs> तो इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें जो है इसमें एक प्रोग्रेस हमारा होता रहे तो इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है क्या टिप्स आप दे सकते हैं हमारे विद्यार्थी मित्र सबसे पहले मैंने देखा है अनुभव के आधार पर कि हमने जो इंजीनियरिंग पढ़ाई की है वो सिर्फ किताबी पढ़ाई होती है स्पेशली भारत में इंडिया में जो भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ है वो किताबी प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत कम है तो मैं शुरू से ही ये गुजारिश करूँगा और ध्यान खींचवाना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है इंजीनियरिंग में हम ये सोचते हैं कि इंजीनियरिंग में लग गए असाइनमेंट्स कम्प्लीट किया एग्ज़ाम पास किए तो हम इंजीनियर बन गए वो नहीं।, नहीं है वो नहीं है अच्छा इंजीनियर आप तभी बन पाएंगे जब आपको प्रैक्टिकल हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो तो आप जैसे ही इंजीनियरिंग लगते हैं तो सबसे पहले यही एम रखो कि मुझे जितना से जितना प्रैक्टिकल उसके लिए आप इंडस्ट्री से भले जुड़ो जो भी आपके क्षेत्र में जो भी कंपनियां हैं उनसे जाके या उनके जो उनमें काम कर रहे हैं उनसे आप बात की कीजिए उनका क्या माइंड है कैसे काम करता है वो सब स्टडी कीजिए तो जितना प्रैक्टिकल लोगों से प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में जितना आप एक्सपीरियंस लेंगे पढ़ते पढ़ते तो वो सबसे बढ़िया आपकी स्ट्रेंथ बननेगी एज ए इंजीनियर आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे क्योंकि हमने अभी यही देखा है कि ये सबसे बड़ा गैप है किताबी पढ़ाई और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बहुत डिफरेंस होता है हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। <laughs> तो मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा भी प्रैक्टिकल फील्ड में भी जाकर आप देखिए कि उन चीज़ों को सैमेंटली आप अगर साथ साथ में सीखते जाएंगे तो चीज़ें जायद आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी और ऐसा भी कहा जाता है कि पढ़ाई के बाद फिर आपको अप्रेंडिस लेना ही पड़ता है जी विदेश में तो पढ़ाई के बीच में ही खास एक साल सीखे लिए रखा हुआ रहता है नहीं। नहीं। ताकि आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के बाद वापस आके पढ़ो तो जो आपने एक्सपीरियंस लिया है वो पढ़ाई में कहाँ कहाँ मिलता है आपको उसमें आता है आता है यूज़ होता है कि नहीं होता है या कहीं कम कमी पेशी कुछ है तो उसको ठीक कर पाए। तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को करियर इन इंजीनियरिंग के बारे में जो हमने बातें बताई जो टिप्स आपको मिली है आज के इस एपिसोड में मैं चाहूँगा कि आप इसे ध्यान में रखिए और इसमें आप अच्छा अगर आपकी रुचि इसी फील्ड में है इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए इसमें इसका द लिमिट है लेकिन शुरुआत आपको छोटे से लेकर बड़े तक सब काम आपको करना होता है इवन पढ़ाई आप करने के बाद ऐसे नहीं कि आपको एक बड़े पोस्ट पे ही नौकरी मिल जाएगी हो सकता है लक हो तो आप मिल भी जाएगी लेकिन आप अगर छोटे से शुरू करते हैं प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंसेस है उन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो वो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छा होता है तो कभी भी आप जो है ऐसा ना समझें कि अब मेरी पढ़ाई हो गई डिग्री आ गई तो मुझे बड़ा पे मिलेगा और मैं अपना जीवन जो है अच्छी तरह से व्यतीत करूँगा डिग्री मिलने के बाद भी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं जिनको आप हमेशा जो है स्वीकार करते हुए आ, सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए तो जाते जाते योगेंद्र जी मैं चाहूँगा कि हमारे सभी जो लिसनर्स हैं इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे मैसेज के तौर पर मैं अपने मित्रों को यही बताना चाहूँगा कि बचपन से ही आप ओपन माइंडेड रहिए हर चीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए चाहे वो लोगों से मिलना जुलना हो अपने शिक्षकों से वार्तालाप करना हो नहीं, खुले इसमें जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर करते जाइए और जो भी आपकी जिज्ञासा है उसके लिए आप हिम्मत रख के आगे बढ़ते जाइए वो जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए जो भी आपको चाहिए वो करते रहिए हिम्मत नहीं छोड़िए और अच्छे मार्क्स लेना जरूरी है आजकल के टाइम में इंजीनियरिंग में जाना है सही बात है मगर अगर अच्छे मार्क्स नहीं भी मिलते हैं तो भी आजकल स्किल डेवलपमेंट के थ्रू बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं हुँ, हुँ, हुँ, आपके अगर मार्क्स अच्छे नहीं है मगर स्किल्स अच्छे हैं आपकी समझ अच्छी है तो उसको भी परख के जान के आपको उसमें भी ऑप्शंस आगे बहुत अच्छे मिलते हैं हु, हु, तो ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में आप कंपटीशन में भाग दौड़ में अपने बाकी के स्किल्स और बाकी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट भूल जाए क्योंकि आगे जब आप इंडिविजुअली प्रोजेक्ट्स हैंडल करेंगे तो ये सारी चीज़ें भी बहुत काम में आती हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप अगर पढ़ाई की आपकी थोड़ी सी वीकनेस है तो कोई बात नहीं लेकिन आप स्किल डेवलपमेंट में आगे आपके स्किल्स अच्छे हैं तो उसमें आप एक्सेल कर सकते हैं आजकल बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे योगेंद्र जी ने बताया और स्किल इंडिया करके भी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंतर्गत आप बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत कुछ करना बाकी भी है आपके लिए अपने आप को कमी महसूस कर रहे हैं तो वहाँ पर रुकिए नहीं बस आगे बढ़ते जाइए देखिए और ऑप्शंस क्या है आपके आसपास में उन ऑप्शन को लेकर आप आगे बढ़िए आप अपने लाइफ में जो चाहिए वो हासिल कर सकते हैं लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को जैसे योगेंद्र जी ने बताया कि ओपन माइंड रखिए तो आप हर चीज़ के लिए ओपन रहिए और बात करिए अपने दोस्तों से अपने टीचर से अपने सहपाठियों से तो आपको रास्ता मिलता जाएगा तो चलिए आप अपने करियर में बहुत अच्छा करें एक्सेल करें अपना और देश का नाम रोशन करें ऐसी शुभकामना करते हैं और योगेंद्र जी को बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं है करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे इस एपिसोड में आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपको बहुत बहुत धन्यवाद और <laughs> हम सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ जी ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ नए ट्रेड को लेकर बातें करेंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहोराते रहो मस्करा just